कबीर का वचन है बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश जिनका बहुत पसारा किया हुआ है जो बहुत बहुत जगहों पर अटैचमेंट कर चुके हैं निमित्त बन चुके हैं उन लोगों के लिए स्वर्णमय अक्षर है कर स्वरूप की आश बहुत पसारा जिन किए वे भी गए निराश बहुत पसारा करने से क्या होता है बहुत पसारा करने से हमारी जो चेतसा है बहुगामिनी हो जाती है बिखराव वाली हो जाती है और बिखराव वाली जो चेतसा है वो हमको अपने घर से दूर ले जाती है इसलिए श्री कृष्ण का वचन है कि अन्य चिंतंतों मान अनन्य भाव से अन्य भाव से नहीं अनन्य भाव से हम लोग बिखर गए हैं बट गए हमको पता ही नहीं कि हम पढ़ते किस लिए हैं पढ़ते हैं पास होने के लिए पास होते हैं कमाने के लिए कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए है जीते किस लिए उस बात का किसी को पता ही नहीं ध्यान देना जरा हम कमाते हैं खाने के लिए खाते हैं जीने के लिए जीते किस लिए है नो रिप्लाई कोई जवाब नहीं बस जीते हैं कोई ज्यादा चतुर होगा तो बोलता है जीते हैं मरने के लिए लेकिन गहराई से देखो कि जीते हैं आप मरने के लिए नहीं मौत किसी को पसंद नहीं है साठ वाला सीते सौ सौ वाला एक सौ आठ की माला जपना चाहेगा एक सौ आठ भी हो गया तभी भी वो गहराई से मौत नहीं चाहता है। हम जीते मुक्त होने के लिए ईमानदारी के बाद है नन्हे मुन्नो से पूछो इतवार आने को है तो कितनी खुशियां छा जाती हैं? जेल में जो सड़ रहे हैं, उनको जब पैरल पर छुट्टी का अथवा एकदम मुक्त होने के आदेश आता है तो उस दिन कितने खुश होते है बैठे बैठे दो तीन घंटे सत्संग सुनते सुनते जब छुट्टी कर देते तो कैसे फ्रेशनेस आ जाती है हालांकि है तो बढ़िया हाँ काम तो मुक्तता इतनी पसंद है कि रग रग में एक तोता आकाश में उड़ा जा रहा है उसको पकड़ के सुवर्ण के पिंजरे में डाल दो खाने पीने के लिए तुम्हारे ऊंचे से ऊंचे कीमती फल फ्रूट धर दो सुवर्ण की कटोरी में पीने के लिए पानी दे दो लेकिन वो जो अभी अभी मुक्त गगनगामी पोपट आया है उसको उसमें डाल दिया जब तक उसके अंदर की लघु ग्रंथिया बंद नहीं जाती तब तक उसको खाना पीना हराम हो जाएगा मैंने देखा चिड़िया भूखे में भूखे ऐसे जंतुओं को ऐसे प्राणियों को देखा कि वो तड़प रहे रोटी के टुकड़े के लिए धीरे धीरे रोटी डालते डालते मैं उनको कमरे में लेगा और कमरा बंद कर दिया फिर उनके आगे मिठाइया रखो तो उनके लिए जैर हो गई बस तड़पते बाहर निकलने के लिए घुस भी तो हर जीव जीता है मुक्त होने के ले लिए लेकिन उसको पता नहीं हम कमाते हैं खाने के लिए और खाते हैं जीने के लिए और जीते हैं मुक्त होने के लिए लेकिन मजे की बात है मुक्त होने के लिए तुम जीते हैं लेकिन आज तक मुक्त होने पर के रास्ते पर कदम नहीं रख पाए गए मंदिर में गए मस्जिद में गए गिरजाघर में गए तीर्थों में एक आश को पूरी करने के लिए अथवा एक इच्छा को छोड़कर दस इच्छाएं बुन ली इर्द गिर्द शुभकर्म करते लेकिन शुभ कर्म भी ऐसा ही करते हैं कि मुक्ति के बजाय बंधनी बढ़ जाए समेटने के बजाय हम स्वयं को बिखेर देते हैं ऐसे लोगों के लिए जिनके पास श्रद्धा है जिनके पास कुछ समझदारी भी है ऐसे लोगों के लिए ये दोहा जो कबीर जी का है सुवर्ण अक्षरों से लिख लेना चाहिए अपने हृदय की डायरी में बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश क्योंकि जगत का तुम कितना भी बहुत पसारा करोगे लेकिन वो उसमें आशा तृप्त नहीं रहेगी आशा निराशा में ही बदलेगी जानसुत राजा की कथा अपने साधक जानते हैं जानसुत राजा बहुत पसारा किया और फिर पसारा करते करते धन अधिक होने पर फिर उबान आई तो दानी बन गया दान करते करते उसको एक ऐसा शौक चढ़ गया कि मैं ऐसे नदी तालाब बावड़ियां करवा दूं ऐसे भोजनालय बनवा दूं कि कोई भी आगंतुक साधु संत भिखारी गांव मेरे गांव में प्रवेश करे तो किसी के वहां हाथ फैलाना उसको न पड़े मेरे ही उस भोजनालय में मेरे ही अन्न क्षेत्र में सदाव्रत में वो भोजन किया करें। महाराज ठहर ठहर उसके भोजनालय सदाव्रत अन्न क्षेत्र खोल गए गाँव के इधर उधर के आलसू लोग भी खाते थे आगंतुक साधु संत भी खा लेते थे रह लेते थे उसकी धर्मशाला में पुण्य कर्म तो है ही है दान अपनी जगह पर अच्छा है है से करते करते दो फकीर घूमते घामते राजा जानसूत के राज्य में पहुंच गए मैं फकीर कह रहा हूं ध्यान से सुनना दो बाबा जी नहीं दो फकीर वेश तो बाबा जी का था फकीर का मतलब है जिसने अपने स्वरूप के विषय में जो संशय है उसकी फाकी कर ली उसको फकीर कहा जाता है तो ऐसे दो फकीर घूमते घामते राजा जानसूत के राज्य में पहुंचे और उनके सदाव्रत में अन्न खा लिया उन्हीं की बनी हुई धर्मशाला में उनको आराम करना पड़ा तो वो जो फकीर ब्रह्म थे ब्रह्मवेत्ता थे ब्रह्मज्ञानी थे उन्होंने देखा कि इतनी सुव्यवस्था है इतना दानी राजा है इस दानी राजा को दान का मान छुड़ाना जरूरी है पहले पापीपने का मान होता है फिर पुण्यात्मा का भी मान होता है कर्ता मौजूद रहता है पहले विलासीपना है निर्धन पना है अनपढ़ है फिर पढ़ा हुआ पहले निर्धन था अब धनवान पहले कंजूस था अब दाता पहले अप्रसिद्ध था प्रसिद्ध लेकिन ये सब परिच्छि मान्यताएं संसार से मुक्त नहीं करेगी जानसूत राजा का पुण्य परिपाक को उपलब्ध हुआ होगा जानसूत के अन्न को ग्रहण करने के बाद उन बाबाजियों के मन में थोड़ा ख्याल आया कि इसको थोड़ा कर्मों के जाल से ऊपर उठाना चाहिए दान तो करे पुण्य तो करे लेकिन इसके अंदर जो छुपा हुआ ईश्वर का खजाना आत्मज्ञान जो है वो जब तक नहीं मिलेगा तो पुण्यों का फल फिर स्वर्ग में जाएगा सुख भोगेगा फिर नीचे आएगा फिर जन्मेगा सुख भोगने के लिए भी भोग देना पड़ेगा दुख भोगने के लिए भी समय देना है और सुख भोगने के लिए भी समय देना है अपने को खर्च करना है सुख कोई सुख में अपने को खर्चता है कोई दुख में अपने को खर्चता लेकिन खर्च होता है अपने आप का खर्च हो जाना एक बात है और अपने आप की खबर हो जाना दूसरी बात है अपने आप को कोई अच्छे कर्म में खर्चता है अपने आप को कोई बुरे कर्मों में खर्चता है hmm. बुरे कर्मों में खर्चने वाले का ज्ञान में साधना में साक्षात्कार में मुक्त अवस्था में अधिकार नहीं अच्छे कर्म में जो अपने को खर्चता है उसका अधिकार है ये कृष्ण बात बता रहे है आरु मुनेर योगम जो योग में आरूढ़ होना चाहता हो कर्म कारणम उच्चते उसके लिए काम, उसके लिए लिए काम, कर्म कारण है जब तक निष्काम भाव से कर्म नहीं किए जाते हैं पुण्य कर्म किए नहीं जाते तब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता और शुद्ध अंतकरण के बिना जिज्ञासा पैदा नहीं होती अशुद्ध अंतकरण में ज्ञान के वचन नहीं ठहरते अशुद्ध अंतःकरण में भीतर को ठठोलने की भीतर को खोजने की योग्यता नहीं होती अशुद्ध अंतःकरण में विश्रांति नहीं होती और विश्रांति वालों की बात ठहरने की क्षमता भी नहीं होती अशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए सेवा सेवापरायण होना ठीक है कर्म करना अच्छा है लेकिन वो कर्म करते करते जो शुद्ध अंत हो तो शुद्ध अंतकरण को फिर शांत अंतकरण भी बनाना चाहिए भगवान बुद्ध एक दिन अपने भिक्षुकों के आगे बड़े गुड़ विषय का प्रतिपादन कर रहे थे नितांत गुड था और काफी लोग चाह से सुन रहे थे अब बुद्ध एकाएक चुप हो गए मौन हो गए इतने गंभीर हो गए कि किसी की हिम्मत न हुई बुद्ध से पूछने की तथागत आप एकाएक क्यों चुप हो गए भगवान ऐसा कौन सा विषय जिस पर आप प्रकाश नहीं डाल सकते उस दिन सभा बिखर गई धीरे धीरे लोग सब चले गए दूसरे दिन बुद्ध ने जब प्रवचन चालू किया लोगों ने आदर से सुना फिर प्रश्न उत्तर हुआ तो किसी भिक्षुक ने पूछा कि भगवान कल आप अधूरे विषय को छोड़कर एकदम मौन हो गए तुष्णी हो गए नितांत तुष्णी हो गए क्या कारण था ये हमें संदेह होता और इसी विचार के हम कल रात को सब अंदर अंदर चर्चा कर रहे थे हमारी हिम्मत न थी आपसे पूछने की तथागत तो ने कहा कि मैं जब प्रवचन कर रहा था तो तीन भिक्षुक के हाथ और पैर हिल रहे थे कई लोग बैठे होते ना तो उनके हाथ और पैर हिल रहे थे तो मैंने देखा कि मैं इतना गहराई से बोल रहा हूं और वे इतने बाहर हैं मैं इतना भीतर हूँ और ये इतने बाहर है सौदा बनेगा नहीं तो जब सौदा न बने तो माल दिखाना भी बेकार है और देना भी बेकार है आदमी इतना चंचल होता है कि उसकी चंचलता की खबर उसका स्थूल शरीर काम बता रहा है ये कर रहा है ने? समझो कि वो अपने आप में नहीं है बिखरा हुआ है तो जितना जितना आदमी बिखरा है उतनी उसकी शक्तियां क्षीण होती है और जितना जितना वो आदमी अंतर्मुख है उतना उसकी योग्यता क्षमता शक्तियां विकसित होती है तो बुद्ध ने कहा मैं उसी चुप हुआ ऐसा नहीं कि मैं नहीं जानता था चुप हुआ लेकिन मैंने देखा कि ये नहीं जानने वालों के बिना समता वालों के आगे मैं बोल रहा हूँ तो बोलना मेरा व्यर्थ है मेरी वाणी अजाई खर्च नहीं करूंगा तो हाथ पैर हिल रहे तो ये आदमी के भीतर के मन की अशांति के दर्शन देते हैं और अशांति तब होती है जब शुद्र पदार्थों का चिंतन होता और शुद्र देह में अहंता होती है शुद्र देह में अंता हुई और देह के साथ संबंधों में ममता हुई तब अशांति होती है तो ऐसे लोगों के लिए भी जानसुत राजा की बात याद रखने जैसी है भगवत गीता के छठे अध्याय के में के महात्म में रैंक मुनि का प्रसंग आता है तो ये जानसुत राजा पामर भी न था बुद्ध भी न था और बुद्ध भी न था बीच में हिलोरे खाता था दो फकीर जब उसके राज्य में रहे और उसका अन्न ग्रहण किया और धर्मशाला में उसी के धर्मशाला में सोए तो फकीरों को हुआ कि इस राजा को कुछ सदउपदेश मिले क्या किया जाए फकीरों का संकल्प काफी हो जाता है उसी रात जानसुत राजा ने स्वप्न देखा आकाश मार्ग में दो हंस उड़े जा रहे हैं कथा कहती है कि उपले हंस को नीचे के उड़ने वाले हंस ने कहा कि और आगे मत जा ऊपर ये राज्य का राजा का इलाका है ज्यादा ऊपर जाएगा तो जानसूत राजा के तेज से तू भस्म हो जाएगा तब वो हंस कहता है चल रे पागल जानसूत राजा का तेज ऊपर नहीं है ऊपर तो खुला आकाश है मानो शांत ब्रह्म है ऊपर तो ब्रह्म परमात्मा का तेज है वो जलाता नहीं है वो पापों को जलाता है वो अशांत नहीं करता वो शांति दाता है ये ज्ञानवानों का तेज है ज्ञानवान की दृष्टि जब ब्रह्माकार होती है तो ब्रह्मलोक तक की उसकी वृत्ति फैल जाती है बुद्ध पुरुषों की तो ये बुद्ध पुरुषों के तेज का इलाका है ये बुद्धू के तेज का इलाका नहीं है <laughs> बुद्धू का तेज होता है तो बुद्धू का अहंकार बढ़ता और दूसरे को सोचता है और बुद्ध का तेज दूसरे को आत्मीयता से उठाता है और दूसरे को बुद्धत्व की तरफ ले जाता है तो ये बुद्ध का तेज नहीं है ये बुद्ध पुरुषों का तेज है जानसूत का दान क्या किस काम का है जान जानसूत राजा का राज्य तो छोटा सा है इस राज्य पर तो कितने राजा आके चले गए मेरी पृथ्वी मेरा मकान मेरा दुकान कर करके चले गए कभी कहते है बहुत पसहारा मत करो कर स्वरूप की आश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश तो जानसूत का तेज तो निराशा में बदलने वाला है और मेरा मैं जहाँ उड़ रहा हूँ वहाँ निराशा नहीं है क्योंकि वहाँ आशा ही नहीं है जहाँ आशा होती वही निराशा होती है वहां कोई आशा नहीं है वहाँ तो केवल राम ही राम है आशा तो एक राम की और आशा निराश जानसूत स्वप्न देख रहे है और ये संवाद सुन रहे सुबह हुआ जांच करवाई कि अपने गांव में को कोई ऐसे महापुरुष हैं, कोई ज्ञानी देखा कि कल दो फकीर आए थे सुबह सुबह चले गए वजीरों को भेजा कि कोई संत पुरुषों, कोई फकीरों हो उनकी खोज करो जांच करते करते सीआईडीओ ने बताया कि रैंक मुनि नाम का एक बुद्ध पुरुष है लेकिन महाराज उसका हाल तो ऐसा है कि आप उसके आगे खड़े नहीं रह सकते बैलगाड़ी का चलाने का धंधा करता है घर बार है नहीं रात को बैलगाड़ी के नीचे पड़ा रहता है जानसूत राजा ने उस फकीर के पास जाना स्वीकार किया गए 600 अशर्फियां खचरी पर भरा कर जाकर भेंट डर और बोला महाराज मुझे ब्रह्म ज्ञानियों का तेज बताओ ब्रह्म ज्ञान का तेज मिल जाए ऐसा कृपा करो ये छह अशर्फियां मैं आपको उसके बदले में देता हूं रैंक मुनि ने डांट दिया चल रहे भिखारी कहीं का तू तो ब्रह्म विद्या 600 सौ देकर लेने आया है भोयस वाड़ भूखे मारू ऊपर थी मारू मार एटलू करता जो हरी बजे तो करी नाखू निहार तू 600 सौ से उस ब्रह्म को जानने को आया है हमारा ब्रह्म इतना सस्ता नहीं कवि ने कहा प्रेम न खेतो उपजे प्रेमन्ना हाथ हाट राजा चहो प्रजा चहो शिश दिए ले जाए नहीं, लेकिन अपने आप को देना पड़ता है सुनाई थी वो कथा कि श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हो रहा था सुखदेव जी महाराज परिषद के पुण्यों से आकर्षित होते हुए प्रारब्ध वेग से आ रहे थे सुखदेव जी ने जब कथा सुनाने का संकल्प किया तो सूक्ष्म रूप में देवतालो का और देवताओं ने सुखदेव जी को प्रार्थना की कि आपका शिष्य जो परीक्षित है उसको हम स्वर्ग का अमृत पिला देते हैं और उसके बदले में आप हमको ब्रह्म विद्या का अमृत पान कराइए सुखदेव ने कहा तुम देवता बड़े चतुर चालाक हो स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होते हैं और ब्रह्म विद्या का अमृत पीने से जन्म मरण नाश होते हैं स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी बहिर्मुख होता है विलासी होता है और साधना का अमृत पीने से आदमी अंतर्मुख होता है परमात्मागामी होता है स्वर्ग का अमृत पीने से आदमी विषयगामी होता, होता है और सत्संग का अमृत पीने से आदमी अंतर्मुख होता है परमात्मागामी होता है तो तुम काच का टुकड़ा टुक का देकर कोहिनूर लेने को आए हो ये सौदाबाजी नहीं चलेगी तुम चले जाओ देवता को वापस कर दिया तो जानसुत राजा ने जब 600 सौ आफर देकर और बदले में चाहा तो इस विद्या का अदला बदला नहीं होता है ये विद्या का तो सच पूछो तो साधक और संत के बीच एक निर्दोष प्रेम जब छलकता है तब दिल धुलता है दूसरे दिल में भर जाता है मजे की बात है कितना भी ढुल फिर भी वो दिल खाली नहीं होता और हजार हजार घड़े भर जाते हैं पूर्ण मदह पूर्ण मदम पूर्णात पूर्ण एक दिया चले फिर उस दिए से हजार हजार दिया जले फिर भी उस जले हुए दिए की लो कम नहीं होती हो सकता कि जले हुए दिए की लो कम हो जाए तेल के आधार पर है और तेल परिचि है वो परमात्मा परिछिन्न नहीं है वो असीम है वहा कुछ खुटता नहीं है पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णात पूर्ण ओम ओम तो यहाँ आज श्री कृष्ण का वचन है आरु योगम योग में यदि आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है कर्म करो लेकिन फल की इच्छा न रखो फिर भी फल की इच्छा हो जाती है कई लोग बोलते हैं कि हम तो निष्काम भाव से करते हैं देश की सेवा करते हैं देश की सेवा करने वाले लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान ने देश को बनाया है कहीं न कहीं कमी रख दिया है हम सेवा करके वो कमी निकाल के लोगों को सुखी कर देंगे <laughs> ऐसी बात नहीं है देश की सेवा कुटुंब की सेवा परिवार की सेवा ये सब सेवा जब तक तुमने गीता को ठीक से समझा नहीं बुद्ध पुरुषों का सानिध्य किया नहीं तब तक मन तुमको सेवा के बहाने अपनी इच्छा तृप्ति में आपको बांटता रहेगा बिखेरता रहेगा और हम बिखरते बिखरते यहां तक पहुंच जाते हैं कि लोगों की नजरों से तो हम धनी हों, संत हों, प्रसिद्ध हों, सेठ हों, शाहकार हो लेकिन अपने आप में हम देखते हैं तो कुछ न कुछ खटकता रहता है कुछ न कुछ कमी होती रहती है कमी तब दिखेगी जब कमी वाले में हम बैठेंगे और पूरा तब दिखेगा जब हम पूरे में बैठेंगे तो अंतकर्ण और शरीर मन शरीर और संसार ये प्रकृति की चीजें हैं। प्रकृति कोई दिन पूरी नहीं है और जब तक हम संसार में शरीर में या अंतःकरण में बैठे तब तक हमें पूर्ण तृप्ति नहीं होगी अभी कह देते हैं कि बस ऐसे एस पास हो जाए बस शांति बापू परीक्षा से आए पेन ने हाथ हटाड़ो बस बीजू कई नहीं मांगते तो। भले बैला गंगा माई कृपा थी वरदादा दया थी तारी मेहनत थी जेते कहो तू पास थी जाओ पास पी के के बास बहुत सारो थी लो पैंड खाओ हम कॉलेज चलो कॉलेज में भी हो गए करते -करते, अब क्या हाल है हमारी पोस्टिंग जरा बड़ी सिटी में हो तो ट्रेनिंग लेने में मजा आएगी पोस्टिंग बड़ी सिटी में हो गई फिर बापू सर्विस नहीं अपना दवाखाना खोले तो अच्छा है दवाखाना अपना खोला अब आप तृप्त हो गए जिन्होंने अपना दवा खाना खोला है और जगह जाते हैं चुन चुन के मुर्गे अपने उसमें भरते कटाकटी करते हैं और माड़ी पे माड़ी है कार है दो कार है चार कार है ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ अपना प्लेन है ऐसे डॉक्टरों को मैं जानता हूँ फिर भी उनकी गहराई में देखोगे तो कबीर का वचन याद आएगा अच्छी तरह से बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश रात्रि को हम सो जाते हैं कोई इच्छा नहीं होती कोई वासना नहीं होती कोई पसारा नहीं होता सेठ नौकर राजा रंक सब एक अवस्था में फुटपाथ वाला अथवा एयर कंडीशन बंगले में आराम करने वाला प्रारंभ में वो अपने को सुखी मानता वो अपने को दुखी मानता मान्यता अपनी वृत्ति की है हो सकता है फुटपाथ वाला बोले अरे सेठ ये लोग तो क्या एयर कंडीशन में सोते हैं कभी गर्मी पड़ी तो बीमार अपने तो फुटपाथ पे सोते हैं ऐसे हैं अपने सुखी है। उसकी मान्यता से वो सुखी भी हो जाए और सेठ बोले क्या तो अपने कंडीशन ने बीजू तीजू हे तो आज बहुत गर्मी छ मशीन बगड़ी थे लाइट आई नहीं हमें मारू के बाई बनियो तो इस प्रकार की वो वृत्ति करेगा तो सेठ एयर कंडीशन में होते हुए भी वो हार्ट कंडीशन में और वो फुटपाथ पे होते हुए भी सुखी हो सकता है लेकिन फुटपाथ सुख का कारण नहीं है एयर कंडीशन दुख का कारण नहीं है वेदांत तो वेदांत वेदांत तुम्हें तो तुम्हें एयर कंडीशन नहीं नहीं छुड़ाता फुटपाथ में भेजना चाहता लेकिन तो चाहता लेकिन है कि जिस समय जो अवस्था आए वो अवस्था संसार की है शरीर की है मन की है तुम इन सबको सत्ता देने वाले हो तुम स्वामी होकर सेवक मत बनना तुम अपनी महिमा अपनी मोहर जिसको जिस प्रकार की लगाते वह चीज वैसी हो जाती है एक आदमी शमशान के पास रहता था बड़ा डरता था माँ बाप की मिलकत थी मकान वहां रह गया बच्चा कहीं पढ़ लिख के आया सुना था भूत होते हैं प्रेत होते हैं अब शमशान से गुजर के जाना पड़ता है दोपहर होती दस बजते साढ़े दस बजते तब जाता और शाम को जल्दी भागा भागा घर पहुंच जाता क्योंकि बीच में मशान पड़ता है कोई भूत न पकड़ ले कोई प्रेत न आ जाए कोई हवा कौवा न खा जाए बड़ा भयभीत रहता था महाराज समय बीतता गया धड़कन तो चालू रही गांव में घूमते घामते कोई बाबा जी आए बाबा जी को कहा कि मसाण में से मैं गुजरता हूं ना मेरा बस खाया पिया सब खून लेवल हो जाता है आज वो क्या बाबा जी ने देखा कि इसको मन में घुस गया कि मसाण में कोई है भूत प्रेत पकड़ लेगा मार लेगा बाबा ने कहा तू चिंता मत कर आकाश बांधू पाताल बांधू जल बांधू थल बांधू तेज बांधू पृथ्वी बांधू अला बांधू बला बांधु भूत बांधू प्रेत बांधू डाकिनी बांधू साकिनी फूंक मार इसको कागज को फूंक मारे और बाबा ने अपना कुछ किया जो कुछ उसको जरा मानसिक असर हो जाए बाबा ने कुछ ऐसा वैसा भोज पत्र पर लिखा और ताविज में डाल दिया और बोले इसको अगरबत्ती कर इसको चंदन लगा इसको ये कर इसको जितनी फॉर्मलिटी लंबी चौड़ी उतना मन को होगा की ये कुछ है बोले देख ये तो बांधे और दिन को तो क्या रात को बारह बजे भी निकल दो बजे निकल तेरे आगे भूत प्रेत आएंगे तो भस्म हो जाएंगे मेरे को जैसा तैसा बाबा नहीं महाराज उसको असर हो गई अब तो सुबह निकलने लगा कभी कभी अंधारे में निकलने लगा रात्रि को निकलने लगा उसको पक्का हो गया कि ये ताविज बस इसकी बराबरी कोई नहीं है भूत प्रेत क्या आ सकते भाग गया भूत प्रेत लेकिन महाराज नहाता था तो कहीं ताविज गुम न हो जाए सोता था तो कोई ताविज निकाल न ले बातचीत करता था तो बार बार ताविज की तरफ देखता था कि ये छीन न ले तो एक भय को निकालने के लिए दूसरा भय घुस गया निर्भय नहीं हुआ उसने संशय की फाकी नहीं की हम मंदिर में जाते हैं इसलिए कहीं नौकरी न छूट जाए हम मंदिर में इसलिए जाते हैं कहीं नरक में न पड़ जाए हम किसी से रिश्ता ना तरकते कहीं रेड़ ना आ जाए हम किसी से बातचीत करते हैं उससे अच्छा शब्द बनते कि फलाना नाराज हो जाएगा तो इसका सपोर्ट काम में आएगा तो फलाने के अंदर और उसके अंदर जो अस्तित्व है उस अस्तित्व का ज्ञान नहीं तो हमारे भय ने जगह बदली एक कंधे से दूसरा कंधा और दूसरे कंधे से पहला कंधा कंधे बदलते आए दुख नाश हुआ नहीं दुख ने कंधे बदले हैं दुख ने जगाए बदली है पास हो जाऊ तो शांति प्रमोशन मिल जाए तो शांति लाडी मिल जाए तो शांति छोकरा मिल जाए तो शांति छोकरे को पत्नी मिल जाए तब निराश और पत्नी को छोकरे की पत्नी अब सब मिल जाती नहीं और मिलती तो सबका स्वभाव सेट नहीं होता स्वभाव सेट नहीं होता तो दादा अपसेट हो जाते हैं। और समझो सेट भी हो गए तो भी आसक्ति ऐसी होती है कि मौत सब सेट को अपसेट कर देता है छोकर ने भणावा गण व्यवस्थित करोक ने गैर छोकरा छमने सारी रीते दाखिल दिता बधु सेट थ काका सेट थानु था बाकी है नहीं तो बधु सेट थेलू अपसेट थी जैसे कबीर कहते हैं तुम अपने को आप में सेट करो फिर दूसरा तुम्हारे होने मात्र से सेट होने लगेगा दूसरा सेट हुआ तो भी अपसेट और अपसेट है तो भी अपसेट है जगत का कोई काम हम पूरा कर लें तो भी अधूरा है अधूरा तो अधूरा है ही है लेकिन जिसको हम लोग पूरा मानते हैं वो भी अधूरा है वह आखो दाड़ो काम करे रात पड़े सासू न पग डा बसू के पति को क्या बाटला करू आसन उठ गया छोकर न सुड़ाए दीदा पति ने पा आप दीदी बढ़ बधु काम पती गये सवार था के बधु बाकी चाह करी बाकी <laughs> कब दुआ बाकी चन छोकरान नवराना बाकी ऐसे ही रोज काम पूरा करके आदमी सोता है सुबह देखो तो सबका सब, सब अधूरा जीवन भर तुम पूरा करते करते मर जाते फिर भी कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता क्योंकि बहुत की आश हमें निराशा में गिरा देती है बहुत है नहीं बहुत के पीछे जो एक है उसका जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बहुत विषय बहुत इंद्रियों का अब इंद्रिया तो हमारे पास पांच है आंख एक है लेकिन उसके विषय अनेक रंग अनेक कान एक है श्रोत्री एक है लेकिन उसके शब्द अनेक हैं, नाक एक है गंध अनेक है जीव एक है रस अनेक है तो so, ये कुल पांच विषय पांच विषय अलग अलग हैं, लेकिन पांचों विषयों को प्रकाशने वाला तो एक है जिसने रूप को देखा उसने रस को देखा जिसने रस को देखा उसी ने गंध को देखा जिसने गंध को देखा उसी ने शब्द को सुना तो ये सुनने वाला तो एक है जिसने सुख को देखा उसने दुख को देखा जिसने मित्र की वृत्ति को देखा उसी ने शत्रु की वृत्ति को देखा तो मित्र और शत्रु ये तुम्हारी वृत्तियों का खेल है तुम स्वरूप का ख्याल करो आरु रुक्ष मुनेर योगम कर्म कारण उच्चते योग में आरूढ़ होना चाहते हो तो तुम्हारे लिए कर्म कारण है कर्म करते करते अंत जब शुद्ध होता है कर्म केवल ऐसा नहीं कि किसी को मकान दिलाया ये करा वो करा भक्ति करना भी एक कर्म है ध्यान करना भी एक कर्म है जब करना भी एक कर्म है दूसरे के आंसू लेना वो भी एक कर्म है ऋषि दयानंद जा रहे थे रास्ते में चौमासे लोग घेरा डाल के खड़े हो गए थे सब सुझाव देते थे कैसे निकालो ऐसे निकालो बेट हटाओ ये करो वो करो बैल ज्यो जो जोर मारते थे त्यो त्यो गाड़ी के पही अंदर घुसते जाते बैल के मुंह से फिंग और लार निकलने लगे ऋषि दयानंद ने देखा कि सब सुझाव देते हैं काम बिगड़ रहा है बैलों को खोल दिया अपने पास जो ऊपर प्रकि होती थी उसको बांध के कमर में गाड़े को खींच के बाहर निकाल दिया फिर चल दिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं लोग प्रशंसा करने लगे महाराज तुमने बहुत काम किया ये क्या हो गया बोले क्या किसने किया कौन किया आ गई लहर हो गया इसने किया जिसने किया उसने किया जिसका हुआ हुआ उसमें मैं और तुम क्या होते